hare krishna we are at the bhakti unanta manor on janmashtami and we have with us a very special guest a senior very, very senior shila prupa disciple his holiness bhakti vikas maharaj hare krishna maharaj hare krishna he is very popular in um, iskon and he has been preaching for the last 30 years all around india and all around the world so i would li like to ask him a question in hindi the local language of india हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण क्या प्रश्न है मैं आपको पूछना चाहता हूँ महाराज की पांच हजार वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उन्होंने सारी लीलाएं की थी लेकिन आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर भक्तिवती में आज तक देख रहे की सारे भक्त यहाँ पर एक, एकत्रित हुए है सम्मिलित हुए है और धूमधाम ऐसी जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं इसके बारे में आपके क्या विचार है खाली भक्ति में नहीं पूरे दुनिया में इस महोत्सव पालित होते है और खाली इस पृथ्वी पर नहीं है देवलोग में भी देवगन भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव पालन कहते हैं तो ये एक प्रमाण है कि कृष्ण भगवान ही है आज गाँव के कौन कौन फेमस लोग है अमिताभ बच्चन मनमोहन सिंह और कौन जॉर्ज बुश बिल गेट्स ये सब बड़े बड़े लोग है आज का गए okay. लेकिन पंच हजार वर्ष के बाद किसी का नाम किसी का स्मारण होगा ये नहीं चूंकि कृष्ण ही भगवान है इसलिए केवल जन्माष्टमी पर नहीं हर रोज भगवान श्री कृष्ण का स्मारण होते है भक्त गणों से इतने सारे लोग आते हैं क्योंकि कृष्णा ये कृष्ण नाम का क्या महात्मा भाई बोलो कृष्ण का मतलब सबसे आकर्षित श्री कृष्ण भगवान तो सबका आकर्षण है भगवान कृष्ण के लिए इसलिए लोग आते हैं और वो आकर्षण आज तक हो रहा है क्योंकि आज तक भगवान कृष्ण ही है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान का मरण कभी भी नहीं होता भगवान कृष्ण आज तक सबके हृदय में भी राजमान है धाम में भी राजमान में और सभी कृष्ण मंदिर में भी राजमान है आनंद का उत्सव है दिव्या आनंद का उत्सव भक्ति भक्ति का आनंद के लिए इतने सारे लोग आए हैं। धन्यवाद महाराज और एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ महाराज आपको आज टेलीविजन को कुछ संदेश देना चाहते आप जन मतलब आप सब दर्शक जो है जो तो यही उपदेश या सलाह या विनंती है कि आप सब भारतीय है धार्मिक लोग है आपका स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण और कृष्ण भक्ति के लिए जो तो आप सब हर रोज महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन कीजिए और इससे आपका जीवन पूर्ण धन्य सफल और शुद्ध होगा इतना धन्यवाद महाराज थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्णा